वायु पुराण का 84वां ये सात मार्तंडे कहे जाते हैं महान विवस्वान दक्षायणा में महर्षि कश्यप के संयोग से उत्पन्न हुए थे उनकी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री महादेवी सुरेणु थी जो संज्ञा नाम से प्रसिद्ध थी भगवान मार्तंडे की पत्नी परम और यौवनवती थी तथा सुरेण देवी की संतुष्टि पति रूप में उनसे नहीं होती थी वे ददीप्त्यमान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी अतः वे बहुत सुंदर नहीं लगते थे इसलिए कश्यप ने ठीक कहा था कि अंडे में स्थितिए मरे नहीं है अतः उससे उत्पन्न होने के कारण वे मार्तंड ने कहे जाते हैं कश्यप नंद तीनों लोकों को खूब तपाया, उनके तीन संताने हुई, उनमें दो महातेजस्वी पुत्र, श्राद देव, प्रजापति मनु और छोटे यमराज थे, एक कन्या कालिंदी नाम वाली थी, ये उनकी संज्ञा नामक पुत्री में उत्पन्न हुए थे, यम यमी दोनों जुडवा थे, उनका तेज इतना अधिक था कि माता संज्ञा अपने में सहन ना कर सकी तब उन्होंने अपनी जैसी सुंदर मिट्टी की प्रतिमा बनाई वह हाथ जोड़ संज्ञा के सामने आकर बोली बतलाईए मैं क्या करूं संज्ञा ने उससे कहा हे कल्याणी मैं अपने पिता के यहां जा रही हूँ तू निश्चंक होकर इस घर में रह और इन मेरे दो बालकों की देखभाल करना इस भेद हमारे तेजस्वी पति देव से नहीं कहना मिट्टी की बनी संज्ञा ने कहा कि मैं सिर के बाल पकड़े जाने तक तो यह भेद किसी से नहीं कहूंगी इसके बाद संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर लज्जा पूर्वक पहुंची संज्ञा को देखकर पिता ने क्रोध कहा तुम अभी अपने पति के पास चली जाओ दिवाकर के प्रति घरना की भावना अपने अंदर मत रखो, बार-बार कहने पर भी वह आग्रह करके हजारों वर्ष तक अपने पिता के घर में रही। पिता के द्वारा अधिक है कहने पर कि तुम अपने पति के घर जाकर उस चरित्र साल नीने अपना रूप छिपाकर वडवा का रूप बनाया और पिता के घर से निकल आई, उत्तर कुरु में जाकर वह तरना को खाक इधर नकली संयाम में सूर्य ने दो पुत्रों को और जन्म दिया इन पुत्रों के नाम शूत शर्वा और शूत थे शूत शर्वा शूत शर्वा, शर्वा तो बाद में सावर्ण नामक मनु बने और शूत कर्मा को शनिश्चर नामक ग्रह जानना चाहिए वह भी बाद में सावर्ण नामक मनु कहलाएगा उस नकली मिट्टी की संज्ञा का प्रेम अपने पुत्रों में अधिक रहने लगा तथा पहले की संतानों में कम हो गया यह यमराज को बिल्कुल सहन नहीं हुआ सहपत्नी दाह के कारण जब अपमान सहन नहीं हुआ तब तो क्रोध में आकर यमराज ने एक दिन पैर की ठोकर मारी उसने इससे नाराज होकर यमराज को शाप दे दिया कि अपने पिता की पत्नी को इस प्रकार पैर से ठोकर मारने के कारण तेरा यह पैर गिरकर टूट पड़ेगा इससे यमराज अधिक दुखी हुए और पिता को जाकर सब बातें बतलाई और कहा कि हे hey, तात माता के साथ यह दुर्व्यवहार हमने अज्ञानवश किया है परंतु फिर भी आप इस भीषण श्राप से हमारी रक्षा करो यमराज के कहने पर सूर्यदेव बोले इस घटना में अवश्य कोई रहस्य है नहीं तो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुत्र के मन में क्रोध का संचार क्यों होने लगा किंतु तुम्हारी माता के शाप को निष्फल में नहीं कर सकता तुम्हारे मांस को लेकर जब कृमि कीड़े भूतल पर चलेंगे तब तुम्हारा पैर बिना अभ्यास के पुनः इससे माता का शाप और तुम्हारे पैर को हानि ना हो दोनों समाधान हो जाएंगे इसके बाद आदित्य ने संज्ञा से कहा कि तुम अपने सभी पुत्रों के समान होने पर भी भेद की भावना क्यों करती हो संज्ञा ने अपने गुप्त भेद को छिपाने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया परंतु परम तेजस्वी सूर्य ने योग बल से सब रहस्य जानकर संज्ञा को नष्ट करने के लिए शाप दिया तब संज्ञा ने डरते हुए सूर्य भगवान से अपना सारा रहस्य बता दिया संज्ञा के इस प्रकार कहने पर सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए और उसी अवस्था में विश्वकर्मा के पास गए इनके पहुंचने पर विष्णु ने इनका खूब आदर सत्कार करके इनके क्रोध को शांत किया और सूर्य देव से कहा कि तुम्हारा यह तेजो मैं शरीर सोबा नहीं देता इस तेजो मैं रूप को संया सहन कर पाती थी वह अब कुरु देश के मैदान में घास चर रही है आप अपनी उस पवित्र शुभ मार्ग गामिनी योवनपूर्ण उस परम तेजस्विनी पत्नी को आज देखेंगे लेकिन शर्त यह है कि आज हमारा आतित्य स्वीकार करें जैसा हम कहें वैसा ही आप करें आपके इस तेजों में सरूप को हम बदलना चाहते हैं इस समय आपका तेजों रूप तिरछा ऊंचा और नीचा था उनकी किरणें ऊंची नीची तिरछी सभी स्थानों में पड़ती थी अपने इस रूप को सुनकर सूर्य देव बहुत शर्मिंदा हुए अपने प्रसिद्ध चक्र से विश्वकर्मा माने, सूर्य देव के तेजमय रूप शान पर रखकर खराद कर दिया तब उस चक्र ने खराध देने के बाद सूर्य का शेष तेज बहुत सुंदर दिखाई देने लगा सूर्य भगवान जो पहले सुंदर नहीं लगते थे, अब वे बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देते थे। इसके बाद सूर्य ने अपने योग बल से उस बडवा रूप रखने वाली अपनी स्त्री संज्ञा को देखा। उस समय वह अपने तेज और नियमों के कारण सबसे अलग थी। उसे देखकर सूर्य देव ने अपना अश्व का रूप धारण करके मुख की काम चेष्टा करनि पर संज्ञा ने पराय के भय से सूर्य देव के वीर को अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर पृथ्वी पर गिरा दिया उस बाहर गिरे हुए सूर्य के वीर से दोनों अश्वनी कुमार जो परम वेद कहलाते थे पैदा हुए वे दोनों सभी गुणों से संपन्न थे ये दोनों अश्वनी कुमार नातेत्य और दस्त्र के आठवें प्रजापति मार्तंड के पुत्र कहलाते हैं इसके सूर्य देव ने अपने सुंदर रूप को संज्ञा को दिखाया संज्ञा ने अपने पति के इस रूप को देखा और बहुत प्रसन्न हुई इसके उस छाया रूपी संज्ञा के शाप से यमराज बहुत दुखी थे लेकिन उन्होंने अपने शुभ धर्माचरणों से सभी को परम प्रसन्न किया इसी कारण उनका यम ने अपने शुभ कर्मों के कारण बहुत सुंदर रूप तेज और कांति प्राप्त की तथा सभी पित्रों राज्य तथा लोकपाल की पदवी भी उन्हीं को मिली यशश्वी सावरणी मनु इस प्रकार सावरणी मनवंतर में प्रजापति के रूप में स्थित हो वे भगवान आज भी सुरमयनु समेरु पर्वत के निचले भाग में तपस्या में निरंतर है उसी स्थान पर उनके भाई शनिचर जी ग्रह रूप में स्थित हुए विश्वकर्मा ने सूर्य देव के खरादे हुए जो तेजमय रूप से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को बनाया इन दोनों की छोटी बहन यमुना के नाम से प्रसिद्ध है यह यमुना सभी लोगों को पवित्र करने वाली सभी नदियों में पवित्र यमुना के रूप में बदल गई सूर्य के सबसे बड़े पुत्र का नाम मनु था। उस मनु राजा का वंश आज तक इस पृथ्वी पर स्थित है। जो मनुष्य सूर्य के इन सातों पुत्रों के जन्म के विषय में सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसे महान्यस प्राप्त होता है। वायुप्राण का चौरासीवा अध्याय संपूर्ण। वायुप्राण का पिचासीवा अध्याय प्रारं शरद के विषय में विवस्त मनु के वंश का वर्णन सूत जी बोले हे द्विजगण चाक्षुस मनवंतर के समाप्त होने पर सभी देवगण भी समाप्त हो गए तब सूर्य के पुत्र महान प्रभावशाली मनु समस्त पृथ्वी के राजा हुए